आगा, आगा, आगा, आगा, <laughs> <आगा मुझ> <laughs> तेरा ये का आगा। ओ, बार, बारा और ये क्या क्या उसके और अपने सब्याया सब्याया नहीं नहीं तुम तो टीचिंग के लिए नहीं हो अपना कुछ और रास्ता देखो किस्सा कोई भी बहुत बढ़िया कर सकता है कुछ और कर सकता है ए, कैसे यार भाई बचपन से बदल थोड़ी जाएंगे तुम तुम पढ़े लिखे आपको अपने आप को वो नहीं सुबह समझाया डांट दिया मैं नहीं रहू उनको बोल दिया फरमान लेकिन तुझे अपनी बीज से, से नहीं रह जाएगा मतलब किसी को वो रह जाता तो एक जो में है वो, वो जो अभी तक तो शादी पहले वाला रहा होगा पहले मिल लू बात कर लू फॉलो के, के, के लिए एक मेनिकल लाइफ आ ठीक है बच्चे है ये ला दिया खाने वाला घूमे चल रहे घूमने भी चल रहे पिक्चर पिक्चर भी देख लो लेकिन वो रोमांच नहीं जाएगी जिंदगी जो रोमांच शादी से पहले था शादी से पहले था शादी के दो महीने बाद रहे थे साल तक छा साल रहता है तुम्हारे तुम्हारे साथ? साथ? सचिन देख रहा रहा है है। चारों तरफ क्या कह पांचवा छठा अप, साल जिंदगी बहुत ही कोई प्रेम कोई गुजाइश नहीं है जिंदगी बहुत ही साफ तुमने शादी के इतने साल बात करी थी प्रेम के राकेश जब बोलता तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा लगता है कुछ सबसे वाक्य बोल रहा है। मेरे ये तो बताओ हा? जैसे उमेश का तो पाँच साल था। अरे ना? राकेश उमेश, उमेश का उमेश का तो पाँच साल ना? था ना पता नहीं हजार दस से लगा ले ग्यारह ऐसी जुड़ा था जुड़ गया था दस से नहीं है दस ग्यारह ऐसी दस से तो लगाया साल चल रहा है फिर चार साल ग्यारह बारह ग्यारह को नहीं जोड़ेगा ग्यारह भी तो भी प्रेम विवाह करके कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं लिया पंद्रा। साल है। नहीं है, लेकिन फिर आगे ना दोनों के मतलब जो बातचीत उस दिन इसको बोल रहा, रहा था मैंने कहा ना ठीक है ये इतना बात कर रहा हमारे तो मन कर रहा निकाल कर रबड़ की चप्पल धड़ाधड़ा धड़ भजाया जाऊ इसने क्या बात किया था मेरी बीबी को ऐसे कह दिया भाभी ने ऐसे कर दिया मम्मी ने कह दिया की पल्लू रख लो पता कितनी गलत बात है मैं तो घर छोड़ दूँ मैं तो आज पापा को भी खूब बता दिया दिया मैंने बोल मैं उनको उनकी बातों के लिए जो इस तरह की ना बहुत सारी चीजें नहीं बताता हूँ ये प्यार उमड़ रहा है की जिसको मैं लाया हूँ उसको ऐसा बोल दिया अगर तू ऐसे तो एक महीने आज पछता है अब भाई वो गाँव जान दो साल हो गया दिल्ली से बात नहीं तो उनका गाँव गाँव में होंगे समझती है तेरी ही ना पिछले वाले के लेकिन अपने अपने अपने अपने प्राइम मिनिस्टर मुझे एक लाइन बड़ी अच्छी लगी एकदम एक याद नहीं है लेकिन घर में शादी कर लिया पंचायत शादी को जैसा होना चाहिए अवरोध हो गए हमारे तरफ से भी हमारी तरफ से दूसरों की तरफ से खुद मेरी के के भी अलग ये सारी चीजें तो मैं मैं तो समझाता तो थोड़ा सा रख देता लेकिन अच्छा नहीं लगता फिर वो अंदर ही अंदर घुटने वाली बात होती क्या करेगा फिर हो रहे होते हैं तो जाने को तैयार था बिल्कुल वो था था देते थोड़ा सा ये है की अभी नया नए लाए तो इसके दिमाग में पता क्या जो मेरा तो मैं जो समझता हूँ यह है की तो आके अपनी जिम्मेदारी इसको ये लगता है मैं अपनी जिम्मेदारी पे लाया हूँ और दूसरा आप इसका अपने घर से भी ज्यादा कनेक्शन नहीं है क्योंकि इसके बाप इसको गुस्सा करता है सबको गुस्सा करते हैं और मेरे घर वाले भी उस दृष्टिकोण से देखते हैं कि ये हमारी कास्ट की नहीं है इसको हमें सब अपनी मर्जी से लाया तो ये अपने आप देखेगा हम क्यों देखेंगे तो इसको लगता है मई देखूँ सब पल्लू रखना भी मैं मैं मैं ही ही बताऊं इसको ये ये ये लगता है अब तू बता कह नहीं रहा मैं रहा हूं। ये लाया होता तब जब ये दो साल पहले भाग कर शादी करता अभी उसके माता पिता राजी हो गए तो उनकी, उनकी जद में रहे नहीं राज। नहीं राजी-वाजी कोई नहीं हुए ये तो जब इन्होंने गले पे ना चक्कू रख के शादी करवाई है उससे अरे ऐसा कुछ नहीं अरे आई तो उनके घर में है है यार जो भी ये हो है क्या? इसने भी, है भी है। ये हो रहा क्या इसने गले और गलेक्कू रख के शादी पक्षी हो गए दोनों ने यू कर दिया बस फालतू वाली ये हुई है शादी में बस इसलिए उसको थोड़ा सा पॉजिटिव ले रहा है अब तू बोल क्या बोलो मेरा ये सही कह रहा हम बाहर है एकदम कई बार दर्शनार्थी बन जाते हैं ये बन जाते हैं और जैसे अंदर जाएंगे ना वो हमारा रूपी परिवर्तित हो जाएगा ऐसा लगता है बंद हो गए अब हमें उस तरीके से जीना दिमाग ठस शरीर ठस् ये बिल्कुल सही बोल रहा है किससे बोले क्या बोले कुछ समझ नहीं आता कितनी है सबके साथ होता है यार। पता नहीं क्यों, घर में इसलिए जा रहे हैं सराय तो के तरह सराय की घर एक सराय रह गए ना क्या है और ऐसा नहीं है बड़े दबाव में आ रहा हूँ यार अच्छा यही है कि बिटिया हो गई है तो थोड़ा सा उसका लगता है की बिटिया अब जैसे इससे पूछ रही पापा कहाँ गए मेरे इस तरह की चीजें हैं जो थोड़ा सा कहती है चलो भाई जैसे का, नहीं। नहीं, नहीं, पापा